दैयसीिक शतमोध्याय पांडवों का धौम्य को अपना पुरोहित बनाना अर्जुन उवाच अस्मा अनुरूप पुरोहित तस्मा सर्वं भी तव। अर्जुन ने कहा गंधर्वराज हमारे अनुरूप जो कोई वेद वेदता पुरोहित हो उनका नाम बताओ क्योंकि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है गंधर्वाच यबीलाम यवीयां देवल से भ्रता तपस्ती धौम्य उत्कोचके तीर्थे तम गंधर बोला कुंती नंदन इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई थौम्य मुनि तपस्या करते हैं यदि आप लोग चाहें तो उन्ही का पुरोहित के पद पर वरण करें व्वाच तथोर्जुनोस्त्रेयम प्रदत तद्यथा विधि गंधर्वा तीतो वचनम चेदम प्रवीण वह सम्पाण जी कहते हैं तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर गंधर्व को विधिपूर्वक आग्नेस्त्र प्रदान किया और यह बात कही तय्यतावत्त ठंतो हया गंधर्व सतम कार्यकाल ग्रहिष्याम स्वस्ति स्वीति चाब्रवीत तेंडोड्य गंधर्व पांडवाच रमनाथ भागीरथी तेरा यथा कामं प्रतस्थिरे गंधर्व प्रवर तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे ही पास रहें आवश्यकता के समय हम तुमसे ले लेंगे तुम्हारा कल्याण हो अर्जुन की यह बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया फिर पांडव गण गंगा के रमणी तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए तत्कोचकम तीर्थम गौम्याश्रम ते तम बब्रो तम बब्रो पांडवा सोम धौम्यम पौरोहितय भारत जन्मे जय तदनतर उत्कोचक तीर्थ में धौम्य के आश्रम पर जाकर पांडवों ने धौम्य का पौरोहित्य कर्म के लिए वर्ण किया सर्व वेद विदाम फल मूल संपूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ ने जंगली फल मूल अर्पण करके तथा पुरोहित के लिए स्वीकृति देकर उन सबका सत्कार किया ते समा श्री हम राज्यम च पांडवा ब्राह्मणं ब्राह्मण तम पुरस्कृत पांडवों ने उन ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर यह भली भांति विश्वास कर लिया कि हमें अपना राज्य और धन अब मिले हुए के समान ही है साथ ही उन्हें यह भी भरोसा हो गया कि स्वयंवर में द्रौपदी हमें मिल जाएगी पुरोहित नैनाथ गुरु न संगता सदा इवात्मानं उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय में ने अपने आप को सा सही साम गुरुदार तेन धर्म विदा पार्थ या धर्म विद्या उदार बुद्धि धौम्य वेदार्थ के तत्व थे वे पांडवों के गुरु हुए उन ने बुद्धिवीर कुंती कुमारों को अपना जजमान बना लिया सहितान बेडे प्राप्त राज्यांत युक्तां भी यह विश्वास हो गया कि ये बुद्धि बुद्धिवीर बल और उत्साह से युक्त देवोपम संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे नतस्ते मनुजाधि सहित गंतु पांचालस्त स्वयंभरम धोम ने पांडवों के लिए स्वस्तिवाचन किया तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया इतिश्री महाभारती आदि पर्वण चैत्र रथ पर्वणे धौम्य पुरोहित करणे दयाश अत्यधिक शतम इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में धौम्य को पुरोहित बनाने का संबंध रखने वाला एक सौ बयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ